नमस्कार मित्रों, आज डेट है 9 सितंबर। मैं अपना संक्षिप्त परिचय दूं, राहुल मेहता, Right to Recall Party। मैंने Right to Recall के कानून का प्रचार शुरू किया 1998 में। और मेरा मेनिफेस्ट है Right to Recall Party का rahulmehata.com/301.html। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे भी काफी Right to Recall related। आर्टिकल आपको नोट्स आप फेसबुक में जाके मेरे नोट्स देखोगे तो उसमें मिलेंगे ये जो वीडियो है वो कुछ एक इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन के बारे में है वो इनफॉरमेशन जो कि आप में से अधिकतर लोगों को इसलिए पता नहीं होगी कि ये मुरारी देसाई और वाजपेयी के बारे में है और तब आपकी उम्र काफी छो तो मोराजी भाई देसाई के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन जो कि शायद आपके पास न हो इसलिए ये वीडियो बनाया है तो एक तो उन्होंने देवी इंदिरा अम्मा का विरोध इसलिए किया क्योंकि वो उनसे काफी आगे निकल गई इतना नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन गई लेकिन चार पांच साल के अंदर उन्होंने इत もしこのようなものをいのは、私はいるので、私はそれを持っているので、私はそれを持っているので、私それを持っで、私はそれを持っているので、私はそれを持っているので、私はそれを持っているので、私はそれを持っているので、私はそれを持っているので、私はそれを持っているので、私はそそので、私はので、私はそれを持っを持っているので、私はそれを持を持っているのるので、で、私はそれを持っはそれを持っているので、私はそれを持っているので、私はそれを持っていそれをで、 सपोर्ट देने से जब रशिया ने मना कर दिया तो देवी इंदिरा गांधी ने पूरे भारत की सेना का आधुनिकरण शुरू किया पोखरण 1 एटम एक्सप्लोजन फिर बहुत सारे हथियार जैसे ही अर्जुन टैंक का प्रोजेक्ट उनके टाइम पे ही शुरू हुआ तो इस तरह से उन्होंने काफी आधुनिकरण शुरू किया आ, ये इंडियन मिलिट्री क फिर बैंकों का नेशनलाइज़ेशन किया आज अमेरिका से बदतर क्राइसिस हमारे यहाँ नहीं हुई बैंकिंग की तो इसका एक कारण कि यहाँ पे बैंक नेशनलाइज़े है फिर राजाओं को जो पेंशन मिलता था वो पेंशन बंद करवा दिया तो इस वजह से उनकी काफी वाहवा हुई थी और उनसे ये सब लोग जल गए थे इसले अलग पार्ट しかし、今、をけに行できます。c のために、私はそれを受に行くことができます。それを受取りに行くことができます。それを受け取りに行くができます。それを受け取りに行くことき でも、今日のように、私たちは、このように、このように、このように、ロケの3の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の2の パカレーやオンコマーダーやエージェントやカブリア、ジョビボロ、オビー、パタラギアキビ、ヤーズミト、ハメシャイセミルタジュタタタ、トヤーズミエディジョ、バーガーウエジェント、ヤーズミスカカブリオガ、トイスターセ、デヴィンディラマネ、パキスタンウネットワーク、ビタイタ、ウォモラジデサイネ、エグドフセミ、プーラチョパッキア、プレミューサンジョキ、パンサー、サーキマネット、バーガーー、ロキ、デヴィンディラマ 私たちはこれを超えていると思います。今日のパワーは、Jude Bolt の場合は、Jude Bolt の場合は、Janta Party が悪いことを言っていると、Janta Party は1977の manifesto に書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書き込みを書きした。 バーラーキー・シェナーキー・ジットネ・インポッタ・プロジェクト・サーラー・ウスネ・タバスネ・メダルディア・インディア・ガンジャマワット・キティ・ウォー・カムジョー・カワデゴール・カトレー・アド・アッド・ジュースケ・ソニー・カバデ・パマネペ・スパンギング・オネルディア・アッキー・コイ・リッシェダジュエルー・アッド・ウォー・アッド・ウォー・アッド・アッド・アッド・ 1970 में उनकी उमर कमसे कम, कम 20-25 साल हो 1975 1980 में उनकी उमर कमसे कम, कम 25-30 साल हो ऐसे ज्वेलर को आप पूछना तो आपको बताएंगे कि Gold Control Act का जो Officer होता था वो कभी Customs का होता था कभी Exercise का होता था या तो कभी Gold Control Office से Directly Related होता था वो हर एक सोनी से हपता इक� ビナコシデケソニコウスケドカンバンカーサテウスケマウサラカスタディメレサテウスケジェルベサテウウスケコテテテキラサテウオガラトキヤホヤナキヤオトウスキワジャセバレパマネペ corruption シュルオギアアアゴールコントロールアキワジャセヨニウスネコヤチャカムキアニエアドサルメティンサルメアーア しかし、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、の時点で、この時点で、こので、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点時点の時点で、この時点で、この時点で、この時点 でも、この時の戦争で、このにの戦争で、この時の戦争で、この時の戦争で、この時の戦争で、この時の戦争で、この時の戦争で、この時の戦争で、この時の戦争で、この時の戦争で、この時の戦争で、この時の戦争で、この時の戦争で、 パキス、exactly. タンのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1スタッフは1つのスタッフは1つスッフは1つのスタッフは1スタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスタッフは1つのスのスは1つの パキ r i g する時はこのプレートはこのプレートはこのプレートはこのプレートはこプレートはこのプレートはこのプレートはこのプレートはこのプレートはこのプレートはこのプレートはこのプレートはこのプレートトはこートはこのーレートはこのプレートはこのプレートはートはこのーレートはこのプレートはこのプこのプレートはこのプレートはこのレートはこのプレートトはこのプレートはこのプレートはレートはこのレートはこのプレーはこのこのプレーートートはこのプレート パリオジナペパニフェルディア、Varna, Pakistan Kepa Satamumniota。YaDi Devi Indira Mahuti, the Pakistan Kepa Satamum Hutani, or Yemuraji desajud Nikama Bidosa Lakia Usikiwaja Pakistan Kepa Satamumagia Varna, Pakistan Kepa Satamamba Mata, Veseuspe, j a b u z k a p r o g r a t h a k a t a m u a t a b i u s e Attacker Kuska installation Thor Diota. パキスタンの時った時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキはタタンの時にパキパキにパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタの時にパキスタの時にパタンの時にパキパキスタンのンのンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタンの時にパキスタ कि उस ज़माने का सबसे भ्रष्ट डील, अब तो मनमोहन सिंह ने उसको कहीं पीछे रख दिया कोयले का घोटाला, थोरियम का घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, एसबीएन स्पेक्ट्रम, पर उस ज़माने के हिसाब से एंड्रॉन का घोटाला काफी बड़ा घोटाला था, और उस घोटाले का परिणाम ये आया कि महाराष्ट्र सरकार को 24 रुपया यूनि� と、1 3日で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間でに時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間で1時間 13日間たちは何を言うかを言かを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言うかを言 सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए सिर्फ कैबिनेट में नहीं ये प्राइम मिनिस्टर की परमिशन चाहिए कैबिनेट और वो परमिशन दे देता तो अंततः बात का नाम कारनावती हो गया होता फिर बाद में पार्लियामेंट उसको बदल देती है वो लग बात है वो तो कुछ भी हो सकता है कभी भी हो सकता パワーパイチャーティー、トイエ、パラメンカカンカサティー、イエカナワティーカ、アンダバーカナム、カナワティーバルネカカカサティー、オーニキア、ウサマイウォー、イエス、アンダバーディーラケケケエンピティー、アンダバー、アテセジャーダ、カンティナカカカンシリオ、カンティナカカンピティー、レキノノノニー、アンチェインニキア。ウスケバーズ、チャティー、ランジェノミキア、レフェンダムカ、プラスタウ、ラクセティー、イトメウスカドシニマンタ。 しかし、私 最後の STK definition は、この STK の cabinet を使って、この車を止めるため r この車を止めるために、この車を止めるために、この車を止めるために、この車を止めるため i この車を止 e るために、この e を止めるため i この車を止めるために、この車を止めるために、この車を止めるために、 तो वाजपाई ये तेरह दिनों की सरकार में जो दलितों को कन्वर्ट होने के बावजूद भी उनके बेनिफिट चालू रहते हैं रिजर्वेशन के वो कैंसल करने का गैजेट नोटिफिकेशन निकाल सकती थी लेकिन वाजपाई ने नहीं निकाला क्यों नहीं निकाला क्योंकि वो サウディアラビア missionary support チャーティー、ボーシュメン、プライムニスト、バネキリー。キョキ unkopata, Yetotera, Dinki Serkal, Kebadunko, Dubara, プライムニスト、バネキリー、ユーソン、ヨキユーズ、アダティッシュ、ベジディア。ウスケ、バジェプ、サーカー、イト、ウスコ、ポクラン、トゥキア、ジョキ、メウスケ、ユーズコ、ボト、タニアワディ、タンキュスネキア、エグウスケ、ピシャビアン、ダーキワテ、ウォーポクラン、トゥ、ニーカーチャーティー。 वो तो आरएसएस में गोविंदा चारिया और बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग थे सच्चे राष्ट्रवादी लोग उनका बहुत दबाव आया इसलिए फिर उनको पोखरण टू करना पड़ा और पोखरण टू किया लेकिन पोखरण टू के बाद उन्होंने देश के साथ जबरजस गद्दारी की जबरजस झूठ बोला ये कहा कि हमारे पास मिनिमल क्रेडिबल डेटर 75 किलोटन। चीन ने जो सबसे बड़ा धमाका किया है वो कितना बड़ा है? 4500 किलोटन। यानी हमारे धमाके से करीब करीब 50 गुना बड़ा, 56 गुना बड़ा। इतना ही नहीं चीन ने एक धमाका किया था 3005 300300 किलोटन का वो भी 1968 में और वो एटमॉस्फीयरिक एक्सप्लोजन था। पोखरन 2 था, वो underground explosion था या उसको land explosion बोलते हैं, वो atmospheric explosion नहीं था, atmospheric explosion की कि जमीन पे आपने धमाका किया, यानि की कि bum है, वो आपने टेस्ट किया, atmospheric explosion यानि की उस bum को missile में या plane में रखा और उसको धक्ये खिलाए जैसे की वो वास्तों में, वास्तों में जो वो missile में डाला जाएगा और उसके बाद वो एक्सप्लोड हुआ तो उससे आपका इंजीनियरिंग डिजाइन के टेस्टिंग हो जाती है कि भाई जो लैंड पे पोखरा जो एटमोम है उसमें कहीं दो-चार स्क्रू भी ढीले रह गए तो वो एक्सप्लोड नहीं होने वाला जब मिसाइल में रखोगे तब तो इसलिए रियल टेस्टिंग करने के लिए चाइना ने 23 एटमॉ भारत ने कितने लैंड एक्सप्लोजन किए? दो और उसमें आप यदि गिन लो उसको पोखरान वन में दो थे, पोखरान टू में तीन थे तो पांच एक्सप्लोजन हुए। और वाजपायी ने सरासर झूठ बोल दिया कि अब हमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि देश को उन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा � चाइना के पास 4,500 मेगा वो 4,500 किलोटन का उन्होंने एक्सप्लोजन किया है, रशिया ने सबसे बड़ा टेस्ट एक्सप्लोजन किया है 50,000 किलोटन, अमेरिका ने एक्सप्लोजन किया है 15,000 किलोटन, अमेरिका ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं कुछ 1,000 से ज़्यादा, रशिया ने न्यूक्लियर एक्स उसके बाद वाजपायी ने बांग्लादेशियों को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। ये बात आपको खास ध्यान रखनी चाहिए कि वाजपायी ने बांग्लादेशियों को निकालने के लिए या और बांग्लादेशियों को आने से रोकने के लिए जो national ID system बनाने की जरूरत थी, वो वाजपायी ने नहीं बनने दी। वो खुद prime minister थे, वो चा� एक दो साल के अंदर दे दी थी और उस ज़माने की टेक्नोलॉजी से उस ज़माने की टेक्नोलॉजी से उसने पूरे पाकिस्तान को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को छोड़के वहाँ तो पाकिस्तान की हकीमत ही नहीं है प्रैक्टिकली पर बाकी पाकिस्तान में आप वहाँ पे घुसके कराची में घुसके मकान नहीं खरीद पाओगे क्योंकि वो पहले आपके मांबाप का नेशनल आईडी मांगेंगे और मांबाप का नेशनल आईडी नहीं होगा तो वहीं पे जेल में बंद करने के कि भाई तू हवा में से आया क्या? तो उस तरह का सिस्टम यदि भारत में खड़ा हो जाता 1998 में 1999 में वाजपायी के टाइम पे या 2004 तक में तो नए बांग्लादेशी कम से कम नहीं घु バンガーデーが2年目に入ってるのは誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰か वाजपाय एक अच्छे कवि होंगे वैसे मुझे तो उनकी कविताएं बोरिंग लगी मुझे मैंने कविता ज़्यादा पढ़ता ही नहीं हूं पर उनकी जो भी कविता है मुझे तो बहुत बोरिंग लगी और शायद अच्छे कवि हो मैं उसमें डिस्प्यूट नहीं करूँगा पर एक अच्छे कवि के सिवा वो कुछ नहीं थे वो आप उनको कोई कानून का कार्य करता और वोटरों को उकसाओ और उनसे वोट लो और अपना नाम बढ़ा करो ऐसा नहीं है कि उनके कानून समझने के दिमाग नहीं थी कानून है वो आठवीं फेल आदमी में भी समझ सकता है आप मुझे कोई भी आठवीं कक्षा के मुझे सौ विद्यार्थी दीजिए और इंटेलेक्टुअल प्रॉपर्टी राइट के सिवा मुझे हिंदुस्तान क IPC का कानून, construction का कानून, कोई भी कानून मुझे दे दो और 8 क्लास के मुझे 100 लड़के को दे दो मैं 100 में से 90 नहीं, 95 को ये सारे कानून समझा दूंगा। बस उसका मुझे आसान शब्दों में अनुवाद करना पड़ेगा। जानबूझकर मुश्किल शब्द लिखे जाते हैं, वो शब्दों को आप डिक्शनरी में उसका पर्यायवाच तो कोई भी व्यक्ति कानून समझ सकता है तो वाजपेयी भी समझ सकता है लेकिन सवाल आता है रुचि का कि उस आदमी को कानून समझने में रुचि नहीं थी उसको यही था कि भाषण दो लंबे चौड़े कविताएं बोलो लोगों को उकसाओ लोगों के वोट इकट्ठा करो कार्यकर्ताओं को उकसाओ आ, और किसी तरह से प्रधानमंत्री बन जाओ � यह है कि कांग्रेस के अति भ्रष्ट प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह है या तो नरसिंह राव हैं उनसे वो कम खराब थे पर उसमें एक रीजन ये था कि उस समय बीजेपी कम खराब थी बीजेपी उस समय कम खराब थी उस समय कम खराब थी क्योंकि बीजेपी काफी टाइम से पावर में नहीं थी काफी टाइम से यानी पहली बारी पावर में � छह साल पावर में रहे तो वो भी अब उसके बाद कांग्रेस जैसे होके आतो स्टेट के इतने सारे स्टेट गवर्नमेंट में वो पावर में रह चुके हैं तो उनके एमपी मिनिस्टर वगैरह हैं उसमें से दो तीन को छोड़के आपको कांग्रेस के एमएलए और बीजेपी के एमएलए आप सारे बीजेपी के एमएलए का लिस्ट बनाओ और कांग्रे� का एमएलए मिनिस्टर ऐसे निकलेंगे जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर जितने खराब नहीं हैं बहुत कम खराब हैं जितने खराब नहीं हैं मैं कहूंगा कि बीजेपी में पांच दस लोग ऐसे हैं पूरे बीजेपी में जो कि बहुत ही कम खराब है पर बाकी जो 95 परसेंट आप देखोगे तो किसी भी सेंस में कांग्रेस से कम करे गुजरे नही कि उनकी जो अडॉप्टेड डॉटर है उसके जो सनीलो है अडॉप्टेड डॉटर के हस्बैंड और तहलक उसमें आपको काफी मिलेगा फिर तहलका का भ्रष्टाचार जो है कि सेना में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा था तो उसमें वाजपायी का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो तो आपको दिखेगा पर वाजपायी क カーゲルの時は、カーの時は、カーゲルのは、カーの時は、カーゲルの時は、カーゲルの時は、パキスタンは、カーゲルの時は、カーゲルの時は、カーゲルの時は、カーゲの時は、カーゲの時は、カーゲルの時は、カーゲルの時は、カーゲルの時は、カーゲルの時は、カーゲルの時は、カーゲルの時は、カーの時は、カーの時は、カーゲルの時は、カーゲは、カーゲルの時は、カーの時は、カーゲルの時は、カーゲルの時は、カーカールゲルの時の時は、カーゲルの時は、カーの時は、 वो बंद हो गया, एकाएक किसी ने decision लिया कि खर्चा बहुत है, cost cutting ज़रूरत है, खर्चा कम करना है, तो ये कारगिल के ऊपर जो satellite supervision हो रहा है, वो बंद कर दो, और वो, इस वो है, वो सीधा वाजपाई के अंडर में आता है, तो किसका decision था ये satellite supervision बंद करने का, अ� तो पाकिस्तान इतने बड़े पसंदियाँ में बंकर नहीं बना पाता इसलिए क्योंकि जब हेलीकॉप्टर ट्रैवल करता है तो नीचे बरफ है एक मेटलिक ऑब्जेक्ट है और स्मोक यानि कि गर्मी और धुआं धुआं कि वो लाइन छोड़ता हुआ जाता है तो सैटेलाइट जो उसका पिक्चर लेगा तो उसको इमेज देके कोई भी थोड़ा ग्रीफ है और सैटलाइट पकड़ लेता यदि सैटलाइट सुपरविजन चल रहा होता तो लेकिन वाजपाई ने किया ऐसा नहीं बोलता पर वाजपाई सो रहे थे और उनके नीचे किसी आदमी को सीआईए ने पैसा देके सैटलाइट सुपरविजन बंद कर दिया यानी ही प्रूड तू बी एक्सट्रीमली इनकॉम्पेटेंट एंड इनफीशिएंट और क्यों उस プのアスパスが出きて、のアスパスが出てきて、2つのアスパスが出てきて、2つのアスパスのアスパスが出てきて、2つの और उसकी वजह से इतनी इनफिशिएंसी आ गई थी डिफेंस में इसरो में कि कारगिल के सैनिक घुस गए सरहद के अंदर बंकर बना दिया लेकिन इसरो को और बाकी के सेना के डिवीजन को पता नहीं चला और बाद में उसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ा कि कारगिल में जैसा आप सोचते हैं कि हम जीत गए ऐसा नहीं है हम भी हार अमेरिका की शर्त पे अमेरिका के उकसाने पे कारगिल शुरू हुआ अमेरिका ने अमेरिका को लेशन एक शिक्षा करनी थी आरएसएस के और दूसरे लोगों को और उन्होंने अच्छा काम किया मैं पोखरांतु का सपोर्टर हूँ तो जिन किसी भी आरएसएस के बीजेपी लोगों ने पोखरांतु के लिए वाजपेयी पे दबाव डाला I sincerely thank them मैं स लेकिन उनको सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने ये कारगिल का युद्ध कराया और अंत में अमेरिका के कहने पर हमको सेफ पैसेज भी देना पड़ा यानी कि जो पाकिस्तान के घुसपैठिये हमारी सरहद में घुस के हमारे 800 हजार 2000 जवानों को मार दिया या घायल कर दिया उनको हमें सेफ पैसेज देना पड़ा कि हाँ आप जा सकते तो एंड में मैं फिर से ये मोराजी देसाई का समरीजेशन करूंगा कि उसने रॉ को खत्म कर दिया भारत की सेना को कमजोर कर दिया राइट टू रिकॉल का कानून पास नहीं किया गोल्ड कंट्रोल एक्ट जैसा एकदम भ्रष्ट कानून बनाया जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ गया गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ गई और उनका बस एक ह क्योंकि देवी इंदिरा मां ने इतने सारे काम करके दिखाया जो कि ये लोग सारे 20, 30, 25 साल में नहीं कर पाए थे और जो 5 साल साल की मेहनत से रॉ ने पूरे एजेंट बनाए थे वो उसने पूरा बिखर दिया और इजरायल को मदद दे सकता था भारत कि यहाँ पे तुम्हारे प्लेन यहाँ 4, 5, 6 घंटा रुकेंगे रिफ्यू तो सहायता तो नहीं कि ऊपर से उसने पाकिस्तान को इनफॉरमेशन दे दी और इसलिए पाकिस्तान ने उसको निशाने पाकिस्तान के अवॉर्ड दिया है मतलब इंडिया को गद्दारे हिंद का अवॉर्ड देना चाहिए उसे निशाने पाकिस्तान यानी एक तरह से देखो तो गद्दारे हिंद हुआ और वो अवॉर्ड मोरारजी को दिया और मो उसने ये जो reservation benefits हैं STSC को conversion के बावजूद भी चालू रहते हैं वो बंद नहीं किए और उसके बाद उसने ISRO का satellite supervision बंद करा दिया सानी क्या था लेकिन उनके time पे बंद हुआ तो उन्होंने कोई search भी मतलब investigation का भी order नहीं दिया कि भाई public report इसकी आनी चाहिए कि भाई ISRO के अंदर satellite supervision कार्य क्षेत्र किसने बंद करवाया और क्यों बंद करवा� उनकी वजह से एंड्रॉन का नुकसान हुआ वो तो मैंने आपको बताया तो किसी भी एंगल से ये कोई बहुत अच्छे नेता दोनों में से एक भी नहीं है अच्छे नेता भारत में मैं कहूँगा तो लाल बादु शास्त्री और देवी इंदिरा माँ बस ये दो ही हुए हैं धन्यवाद